अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के प्रथम मंत्र के मूल मूल की चर्चा हो चुकी है भाष्य में भी पूर्वार्ध का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं उत्तरार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज होनी है इस खंड के परमतात्पर्य का विषयभूत जो तत्व है उसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला यह मंत्र है और उस मंत्र में ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं सोपाधिक और निरूपाधिक सोपाधिक स्वरूप है स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप है स्वरूप, साक्षी स्वरूप इसके लिए ब्रह्म के इन दो स्वरूपों का पक्षी के तरह पक्षी के रूप में वर्णन किया गया पूर्वार्ध में कि जीव ईश्वर दो पक्षी के तरह पक्षी हैं हमेशा साथ में रहते हैं और एक ही नाम से कहे जाते हैं और एक ही प्रमाण से जाने जाते हैं इसलिए उन्हें सखा के तरह सखा भी कहा जाता है और शरीर रूपी एक वृक्ष पर बैठे हैं का मतलब शरीर में रहता है शरीर में भी हर आकाश में रहता है शरीर को वृक्ष के तरह वृक्ष कहा इसका विवर्त उपादान कारण रूप मूल है ब्रह्म शाखाएं हैं हिरण्य गर्भादी और ये जो है निश्चित सत्ता वाला न होने से अश्वत्थ इस नाम से कहा जाता है आने वाले कल तक भी जिसका अवस्थान बताना संभव न हो उसे अश्वत्थ कहते हैं और यह त्रिगुणात्मिका जो अनादि प्रकृति है उस प्रकृति परिणामी उपादान कारणक है प्रकृति इसका परिणामी उपादान कारण है ऐसे शरीर रूपी वृक्ष के आश्रित जीव ईश्वर रूपी पक्ष है पक्षी के तरह पक्षी है और इनमें से उत्तरार्ध के प्रथम पाद में बताया जा रहा है एक पक्षी भोक्ता है वह ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है और एक अभोक्त्री स्वरूप है ब्रह्म का निरूपाधिक स्वरूप तयोर स्वादु स्वादुअत्ती इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं तय संपरिस्वक्तो अने एक क्षेत्रों लिंग उपाधि उपाधिवृक्ष आश्रिता तो तयारण में सप्तमी है तो उन दोनों में से अन्य यानी एक उन दोनों में से किन यानी कौन दोनों में से तो परिसक्त जो शरीर में अवस्थित दो हैं उन दोनों में से एक जिसका क्षेत्रज्ञ नाम है शरीर रूपी क्षेत्र को तादात्म्य करके मैं के रूप में जानता है अवस्था में वो है क्षेत्र इसलिए उसे कहा गया लिंगोपाधि लिंगोपाधिर इसमें व पर रेप की मात्रा होनी चाहिए लिंगोपाधिर ऐसा यानी सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला तो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि वाला जो क्षेत्रज्ञ नामक हैं यानी जीव है वृक्षमाश्रित संपरिशोक्त का ही अर्थ है वृक्षमाश्रित दो वृक्ष आश्रित हैं उनमें से एक जो वृक्ष आश्रित हैं लिंग शरीर उपाधि वाला जीव तयो अन्द से ग्राह्य है पिप्पलम स्वादुअ में पिप्पलम पदार्थ बताते हैं कि पिप्पलम कर्म फर, कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षण कर्म से निष्पन्न होने वाला जो सुख दुखात्मक फल है ये पिप्पलम शब्द का अर्थ है और स्वादु शब्द का अर्थ करते अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम तो अनेक विचित्र वेदन है अनुभवात्मक ज्ञान वेदन यानि ज्ञान वो कौन सा अनुभव रूप तो विचित्र वेदन यानी विचित्र विचित्र अनुभव सुख दुखादि रूप अनुभव तो ये वेदन आस्वाद रूपम यही स्वादु है अति का अर्थ करते हैं भक्से यानि उपभुंगते यानी भोक्ता बना है इसमें भोक्तृत्व तो कैसे है तो कहते अविवेकत यानी कार्यक्रम संघात से अलग होता हुआ भी अपने आप को कार्यक्रम संघात से अलग न समझना ये अविवेक है भ्रांति हैं और भ्रांतिवशात्त अध अध्यास व उपभोक्ता बना है और आगे कहते हैं चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हुए भास्कर भगवान अनशन अन्य याने इतरह तयो अन्य यानि उन दोनों में से जो एक है भोक्ता उससे इतर वो हुआ ईश्वर वो कैसा है तो निरूपाधिक स्वरूप है ये दिखाने के लिए विशेषण है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप वह नित्य शुद्ध स्वरूप है नित्य बुद्ध यानि चेतन स्वरूप है और नित्य मुक्त स्वरूप है स्वभाव और नित्य पद की शुद्ध बुद्ध मुक्त इन तीनों पदे पदों के साथ अन्वय करना तीन दोनों का तो नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव और नित्य मुक्त स्वभाव ये अर्थ निकलेगा निरुपाधिक ब्रह्म ऐसा ही है और वह अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब को प्रकाशित करता है तस्य भाषा पहले बता न सर्वमिदम विभाति स्वयं प्रकाश है और उसके स्वरूपूत ज्ञान से ही ये प्रकाश प्रकाशक रूप से अविद्या अवस्था में प्रसिद्ध जगत प्रकाशित होता है इसलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं तो सर्वज्ञ असत्व उपाधि तो सत्व इन्हें शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया और उपाधिक माया उपाधिक चैतन्य तो सत्वपाधि ईश्वरो न अष्नाती वह असन नहीं करता इन्हें भोक्ता नहीं है ये केवल अपने स्वसन्निधिमात्र से भोक्ता तथा भोग्य का प्रेरक है भोक्ता तथा भोग्य को भोगानुकूल व्यापार में प्रवृत्त करने वाला है स्वसन्निधि मात्र से इसे कहा जा रहा है प्रेर इता ही असौ उभयोर भोज्य भोक्तोर नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रे तो असौ यानी जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बताया ईश्वर को वह ईश्वर असौ शब्द से ग्राह्य है और वो कैसा है तो कहते हैं प्रेरयिता ही, ही अवधारणार्थ में है ने प्रेर प्रेरिता एव असो प्रेरिता ईता एव ये अर्थ निकलेगा परमेश्वर प्रेरिता ही है यानी प्रयोजक ही है किसका प्रेरिता है तो कहा उभयो दोनों का प्रेरक है वो दो कौन है प्रेरिय परमेश्वर तो हुआ प्रेरयिता तो इसके प्रेरिय दो कौन है तो दो प्रेरिय बताए जा रहे हैं भोज्य भोक्तोर भोज्य यानी भोग्य पदार्थ और भोक्ता ये दोनों हैं प्रेरिय और प्रेरक हैं ईश्वर तो ईश्वर में फिर प्रेरणा रूपी एक व्यापार रूपी विकार रहेगा तो विकारी होगा तो नित्य शुद्ध कहाँ हुआ फिर प्रेरणा रूप विकार रहेगा तो विकारी तु आएगा ये जो शंका होगी इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण सत्ता शब्द का अर्थ है विद्यमानता अवस्थान और किस रूप से अवस्थान तो नित्य साक्षीत्व न तो नित्य साक्षी रूप से भोक्ता भोग्य के साक्षी के रूप में हमेशा अवस्थित रहना उपस्थित रहना इस उपस्थिति मात्र से ही वह प्रेरयिता है प्रयोजक है अलग कोई अपने नित्य साक्षित्व स्वरूप से अतिरिक्त विकारात्मक उसकी प्रेरणा नहीं है जैसे लौकिक प्रेरयिता की होती है या तो इच्छा या तो इशारा या तो बोलना या तो क्रिया करके दिखाना ये सब लौकिक प्रेरित प्रेरिता की प्रेरणाएं हैं स्वरूप से अतिरिक्त विकार रूप ऐसी विकार रूप प्रेरणाएं नहीं है इसकी इसे कहा गया नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रे से तो टीका में टीकाकार एक तो सत्व उपाधि ईश्वर का विशेषण है ना उसका अर्थ करते हैं इसे देखिए है। अच्छा पहले वो है इसका तो देख लिया तो हम लोगों ने अविद्या काम कर्म वासना नाम आश्रयों लिंग उपाधि ये, ये सब देखा था तो सत्व उपाधि का अर्थ देखिए सत्व मायाख्यम उपाधि अस्य इति सत्व उपाधि ये बहुरी समास का विग्रह करके बताया सत्व उपाधि में बहुरी समास है तो सत्व एने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया नामक वो सत्व शब्द से लेना और वो है उपाधि जिसकी उसे कहा जाएगा सत्व उपाधि तो हाँ वो अपने निरूपाधिक स्वरूप को भूलता नहीं है इसीलिए उसका विशेषण है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उपहित है विशिष्ट नहीं माया मायारूप उपाधि के धर्मों को अपने में आरोपित नहीं करता मायारूपी उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं है जैसे जीव का सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य है लिंग उपाधि के साथ ऐसा माया के साथ तादात्म्य तादात्म्यपन्न नहीं है इसलिए वह नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव ही है वह अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को कभी भूलता नहीं है अपने स्वरूप का भी स्मरण नहीं होता और जीव को स्वरूप का स्मरण ही नहीं होता बिना साधना के तो सत्व मायाख्यम उपाधि अस्य इति सत्व उपाधि इसके विषय में आगे कहते हैं कि ज्ञानात्मकस्य से अमल सत्व इति ही उक्तम जो ज्ञानात्मक है का मतलब नित्य चेतन है और कैसा है तो अमल सत्व है अमल सत्व हैं शुद्ध सत्व और वो शुद्ध सत्व है उपाधि जिसकी उसे कहा जाएगा अमल सत्व जो अमल सत्व है यानि शुद्ध सत्व उपाधि वाला है यानि उपाधि का वह ज्ञानात्मक ही है यानि नित्य बुद्ध स्वभाव है उसे अपने नित्य बुद्धता का विस्मरण नहीं होता हाँ तो, हाँ ज्ञानात्मक से अमल सत् से ये आनंदगिरिजी का हो सकता है प्रगटार्थ में ऐसा कहा होगा एक प्रगटार्थ नाम का ग्रंथ है ना पहले भी आया था उस प्रकटार्थ नामक ग्रंथ में आनंदगिरी जी ने ऐसा कहा है आगे हैं भाष्य में सतु अनशन वो जो प्रेरिता है अपने स्वरूप मात्र से वह ईश्वर अनश्न अन्य यानी ईश्वर अभिचाकशीति अभिचाकशीति का अर्थ करते हैं पश्यव केवलम केवल वह देखता रहता और वो देखना भी उसका विकार नहीं है स्वरूप से इस भोग्य भोक्ता को प्रकाशित करना यही देखना है और दर्शन इसलिए कहते हैं कि दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरित्व तो इसका केवल दृश्य क्या नाम भोग्य भोक्ता को देखते रहना ही प्रेरणा करना है वही उसकी सन्नीति है और उतने मात्र से ही जड़ अंतक अंतकरणादि जो भोक्ता की उपाधि हैं और भोग्य जो रूपाधि ये भोगानुकुल व्यापार करते हैं भोग्य के अनुकूल बन जाते हैं भोग्य के अनुकूल बनना ही भोगानुकुल व्यापार करना ये जड़ होते हुए उनमें व्यापार हो रहा है इसकी दर्शन रूप प्रेरणा से इसलिए कहते दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरित्व न राजवत यानी राजा का प्रेरित्व जैसे केवल देखना मात्र नहीं आदेश निकालना आदि होता आदेश देता है इशारा करता है ये दर्शन से अतिरिक्त प्रेरितित्व हैं लौकिक प्रेरिता राजा में जैसे ऐसे परमेश्वर का लौकिक प्रेरिता के तरह दर्शन से अतिरिक्त प्रेरित्व नहीं है ये कहा गया कि दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरित्व न अब इस प्रकार ये प्रथम जो मंत्र हैं इसकी चर्चा भाष्य में संपन्न हो जाती है द्वितीय मंत्र का अवतरण भाष्य है तत्र एवं सती तो एवं सती का अर्थ है इस प्रकार की स्थिति होने पर क्या स्थिति है पूर्व मंत्र में वर्णित तो? कि जीव ईश्वर रूपी दो पक्षियों में से एक पक्षी भोक्ता है कर्मफल का जीव और दूसरा केवल दृष्टा है स्वरूप मात्र से और दर्शन ही उसकी भोक्ता को भोगा तथा भोग्य को प्रेरणा है अलग कोई प्रेरणा नहीं ये निर्धारण होने पर जो भोक्ता रूप पक्षी हैं जीव उसकी स्थिति बताई जा रही है अविद्या अवस्था में किस प्रकार की होती है और वही ज्ञान से फिर कैसे शोक रहित हो जाता है इसे बताया जा रहा ईश्वर को तो वो तो नित्य सिद्ध है उनमें शोक ही नहीं है और शोक है जिसमें वह कब शोकाकुल रहता है और कब शोक से मुक्त होता है ऐसी दो अवस्थाएं बताई जा रही हैं भोक्ता रूपी पक्षी की जीव की शोकग्रस्त अवस्था शोक से मुक्त अवस्था द्वितीय मंत्र में इसलिए तत्र एवं सती का अर्थ निकलेगा पूर्व मंत्र के अनुसार जीव ही शोकाकुल होता है ईश्वर शोकाकुल नहीं होता है ऐसा निर्धारण होने पर द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें सामने वृक्षे पुषो निमग्नो नीशया शोचती मुह्यम यदा पश्यन्मीश मश तो सने वृक्षे निमग्नः पुरुषः तो वृक्ष समान वृक्ष शब्द का तो अर्थ पहले कर ही चुके हैं ऊर्धवमूल अधाखादि विशेषता वाला जो वृक्ष हैं यह शरीर वृक्ष के तरह वृक्ष और इसमें नी यानी निश्चय पूर्वक और मग्न यानी ताँदात्म्य अपन डूबा हुआ मग्न तो कहते हैं डूबे हुए को तो जो पानी में डूब जाता है उसका पानी से अलग ग्रहण नहीं होता ना जो डूबी हुई वस्तु है उसका पानी पानी दिखता है वो नहीं दिखता तो ये जो पुरुष हैं जीव वस्तुतः कैसा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है असना पिपासा शोक मुहादि से वर्जित है रही था ये उसका अपना पारमार्थिक स्वरूप है जैसा ईश्वर है ईश्वरी तो उसका स्वरूप है लेकिन जब ये डूब जाता है वृक्ष में जैसे पानी में डूबने वाला पानी से अलग नहीं दिखता अंदर जो गया है पानी के अंदर तो ऊपर से पानी पानी दिखता है वो तो डूबा हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा ऐसे वृक्ष में डूब गया निमग्न हुआ का मतलब का अर्थ है कि जो वृक्ष शब्दित शरीर है इस शरीर से अलग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन आत्मा हैं इसे जो नहीं जानता न स्वीकार करता इसीलिए क्या होता है कि शरीर से अतिरिक्त नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को न जानने से और शरीर तो प्रतीत हो रहा है और उसी में अज्ञान अज्ञानवशात तादात्म्य करके अयम एव अहम अस्मि न अस्मा अन्य ये निश्चय ओ निमग्न में निशब्द का अर्थ है इस कार्यक्रम संघात से अलग दूसरा कोई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मेरा स्वरूप नहीं है यही मैं हूँ इस निश्चय से युक्त होकर के कार्यक्रम संघात में तादात्म्यापन्न होना ये है समान वृक्ष में जीव का निमग्न होना कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आपने आपको को न समझना निमग्न हुआ पुरुष है क्या देहात्मा विमान हाँ, हो गया ऐसा क्यों हुआ तो कहते हैं मुह्यमान है देह में क्यों डूब गया अपने स्वरूप से प्रच्युत हो करके तो कहते हैं मुह्यमान मुह्यमान में मोह शब्द का अर्थ है यानी मोह धातु है उसका अर्थ है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान हाँ अविद्या शब्द का अर्थ है अविवेकात्मिका अविद्या मूल अज्ञान और मुह्यमान का अर्थ है उस मूल अज्ञान से विशिष्ट वो मुह्यमान अपने नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप का जो अज्ञान रोकअप से हैं अनादि हैं अपनी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपता को न जानना ये अनादिकाल से है ये अज्ञान है अनादिनी रोचनीय और उस अज्ञान से विशिष्ट जो है यानी अज्ञानी अज्ञा। और इसी अज्ञता के कारण अज्ञ अज्ञ कहा जा रहा है मूह्यमान शब्द से और इसी अज्ञान शात क्या हुआ कि निमग्न फिर शरीर में तादात्म्य अभिमान हुआ अपने पारमार्थिक स्वरूप को न जानने से शरीर में तादात्म्य अभिमान हुआ और शरीर में तादात्म्य अभिमान होने से हीर ये हो जाता है अनशा आ जाती है और शोक रूपी विक्षेप आ जाता है तो अनिशया सोचती तो अनिशा का तृतीया का एक क्वेश्चन है अनिशया अनिशा शब्द का अर्थ है दीन भाव दीनता हाँ ये अनीसा है परमेश्वर दीन नहीं है परमेश्वर में दीनता नहीं है अनिशा नहीं है लेकिन ये स्वयं भी परमेश्वर होता हुआ भी अपने मूल स्वरूप के अज्ञान से शरीर में तादात्म्यपन्न हो गया शरीर को ही मैं समझ लिया और शरीर को मैं समझने से हो गया दीन फिर समझता है कि मैं तो कुछ भी करने में असमर्थ हूं और मेरे जो संबंधी हैं पुत्र जायादी कभी नष्ट हो गए सुनामी आदि में तो मान लेता मेरा पुत्र चला गया मेरी पत्नी चली गई तो मेरा ये हुआ मेरा वो हुआ तो ये है दीन भाव और इसी दीन भाव का नाम है दीनता का नाम है अनीशा और इस अनिशा के कारण सोचती फिर शोका कुल होता है शोक है विक्षेप अनिशा है आवरण तो अनिशया रूपी आवरण के कारण फिर सोचित यानी दुखी हो जाता है शोकाकुल हो जाता है ये भोक्ता जो जीव है उसकी अवस्था हुई दुखानुभव कब करता है वो शरीर के साथ तादात्म्य करने से शरीर के यानी हीन होने से यानीशा से युक्त होने से उसमें हीनता का भाव आने से दुखी हो जाता है और हीनता का भाव क्यों आता है तो शरीर को जो दुर्बल शरीर है सामर्थ्यहीन शरीर आदि है उसी को अपना स्वरूप समझने से दीनता दीन आ जाती है दीनता के कारण दुखी हो जाता है और ये शरीर में तादात्म्य अभिमान क्यों हुआ तो मुहे माना मुहों के कारण अविद्या के कारण अज्ञान के कारण ये तो हुआ जब तक अविद्या रहेगी जीव में तब तक उसे कोई भी शरीर में तादाद में अभिमान से नहीं ऊपर उठ, उठवा सकता और शोक से छुड़ा नहीं सकता इसलिए छांदोग्य श्रुति कहती है न हवई स शरीर सेतः प्रिया प्रियो रस्ति जो सशरीर है श्रुति में सशरीरत्व और यहाँ का समान वृक्ष में निमग्नता एक अर्थ है शरीर रूपी वृक्ष में निमग्नता है शरीर में अभिमान, और सशरीरत्व भी हैं शरीर में तादात्म्य अभिमान रूप अध्यास और ये जिसमें है, वो है स शरीर को ही मैं समझने वाला और उसके तात्कालिक सुख दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती उसे यद किंचित सुख तो बहुत दुख भोगना ही भोगना होगा उसमें भोक्तृत्व तो रहेगा ही रहेगा भोगतापना से मुक्ति नहीं है शरीर में तादात्म्य अभिमानवान को यही यहाँ पर भी समान वृक्ष शब्दित शरीर में निमग्नता दात्म्य अभिमान रूप अध्यास ये भोक्तृत्व का कारण है अनिशा द्वारा इसे बताया गया वो दुखी होता रहेगा सुख दुख भोगता ही रहेगा और इनमें से ही कोई कोई ऐसा होता है बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार मनुष्याण सहस्रेशु कसी सिद्ध है यतता सिद्धां कच्चिन माम वेत्ती तत्वता तो अनेकों मनुष्यों में से कोई कोई मनुष्य परमात्म प्राप्ति के लिए सा वेदों ने बताई हुई साधना में प्रवृत्त होता है और ऐसी वेदोक्त साधना करने वाले अनेकों मनुष्यों में से परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परम जो वेदोक्त साधनाएं कर रहे हैं साधक उनमें से कोई कोई साधक होता है जिसकी साधनाएं परिपूर्ण होने वाली होती हैं वह कश्चिन माम वेती तत्व कोई कोई फिर मुझे जानता है तत्वतः तत्वतः जानना है प्रत्येक अभिन्न रूप से जानना परमात्मा का तात्विक स्वरूप है सर्वात्मा तो सर्वात्म रूप से जानता है तो सर्वात्मा है तो मेरी भी आत्मा है मैं भी वही हूँ इस रूप में जानता है अहम इधन सर्वं परमात्म ऐसा जानना ये परमात्मा को तत्वतः जानना है मैं तथा ये क्षेत्र सारा का सारा परमात्मा ही है क्षेत्र बाधित रूप से फिर परमात्मा है बाध समिकरण है इदं सर्वं ब्रह्म और अहम् ब्रह्मास्मि यहाँ पर अहम् अर्थ का ब्रह्म के साथ एकत्व अर्थ में समानाधिकरण है तो इस प्रकार जानना अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत का बाध करते हुए उनकी परमात्मरूपता और अपनी मुख्य रूप से ही परमात्मा रूपता की अनुभूति ये हैं तत्त्वतः परमात्मा को जानना और वो तत्वतः परमात्मा को जो जानता है उसका मोह शब्दित अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान जो शरीर रूपी वृक्ष में निमग्नता का कारण है शरीरूपी वृक्ष में निमग्नता है अहम अध्यास और इसका कारण है मोहशब्दित अनादि अज्ञान वह निवृत्त होता है परमात्म तो बोध से और उसके निवृत्त होने से अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति होने से फिर अनिशा नहीं रहेगी अनीशा का भी कारण है वही अज्ञान और शोक का भी कारण है अज्ञान तो अज्ञान ही चला गया परमात्म तत्वबोध से तो फिर तन निमित्तक शरीर में निमग्नता शब्दित अध्यास तथा अध्यास का कार्य जो अनिशा तथा शोक हैं ये भी चले जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे इनके न रहने से फिर ये अनुभव करेगा कि शोक ने अनिशा ने कभी मुझे स्पर्श किया ही नहीं मैं तो असंग हूँ नित्य मुक्त हूँ नित्य शुद्ध हूँ नित्य बुद्ध हूँ अनिशादी अशुद्धि मेरे में है ही नहीं ये अनुभूति होगी उस अनुभूति को बताया जा रहा है उत्तरार्ध में कि जुष्ट यदा पश्यनमीशम अस्य महिमान यहाँ तक एक वाक्य है इति तक ये हेतु को बताने वाला है और फल को बताने वाला है वीत शोक तो जब साधक साधनाएं अनेकों जन्मों से करते करते करते परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव की प्रतिबंधक जितनी भी वस्तुएं थी दोष थे वृत्तियाँ थी चित्त में वो सब निकल गए वासनाएँ साधना से तो फिर यदा यानी यशविन काले वो काल कौन सा रहेगा तो साधना करते करते परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार के प्रतिबंधक की निवृत्ति का समय निवृत्त हो गया जिस समय सारे प्रतिबंध उस समय यदा का यदा से यदाशीतेलना जब ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक से रहित हो गया चित्ता ऐसे समय ईशम का विशेषण है जुष्टम और अन्य अन्यम, अन्यम यानी उपाधि विनिर्मुक्त जो यह वृक्ष हैं इस वृक्ष से अतिरिक्त वृक्ष तो हैं उपाधि और उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप यानी शोधी तो तदर्थ वो अन्यम ईशम शब्द से लेना और वो कैसा है तो जुष्टम है जुषी प्रीति सेवन धातु से जुष्टम बना तो उसका अर्थ है सेवित तो। सेवित तो, यानी पूजित तो, आदृत तो, स्वीकृत तो, किनके द्वारा सेवित तो उपासक तथा कर्मियों के द्वारा कर्मी अपने अपने वर्णाश्रम रूपी वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान रूप पूजा जिसकी कर रहे हैं ईश्वर ने कहा भगवान ने गीता में कि स्वकर्म ना तम अभ्यर्च सिद्धिमिंदती मानव तो स्वकर्म है अपने अपने वर्णाश्रम विहित तो कर्म का ठीक से अनुष्ठान जिम्मेदारी के साथ ये है ईश्वर की पूजा तो अपने अपने वर्ण आश्रम विहित तो कर्मों का अनुष्ठान रूप पूजा जिस ईश्वर की की जा रही है उस ईश्वर को कहा जाएगा कर्मी के द्वारा दुष्ट यानी सेवित जिसकी पूजा समझ करके कर रहे हैं ये सारी ये सारे अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्म निष्काम कर्म योगी वह है कर्मी के द्वारा दुष्ट ईश्वर और उपासकों के द्वारा योगी है उपासक और उपासकों के द्वारा जुष्ट हैं कि उपासक जिसकी वेदोक्त उपासनाएं यानि ध्यान के माध्यम से सेवा कर रहे हैं यानि ग्रहण कर रहे हैं मय के रूप में कोई अहंग्र उपासना कर रहा है कोई भेदोपासना कर रहा है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तो जोष्टम का अर्थ है कर्मी तथा उपासकों के द्वारा कर्म तथा उपासना के माध्यम से सेवित हैं जो ईश्वर उस ईश्वर को जब योग्य अधिकारी बनता है उस समय पश्यति यानी अनुभवती किस रूप से अनुभव करता है उस ईश्वर का आ, उपासक तथा कर्म के द्वारा दुष्ट ईश्वर का तो सर्वम अहं अहंच परमेश्वर एव ये सब और मैं परमात्मा ही हूँ इस रूप में अपने आत्मा के रूप में जानता है जो सर्वात्मा है वो मैं ही हूँ सब जगत को सत्ता स्पूर्ति देने वाला जगत अधिष्ठान वो सर्वात्मा है सर्वरूप हैं और वह मैं हूँ इस रूप में उस ईश्वर को पश्यती जानता है तो ये जगत जो है किसकी महिमा है यानी विभूति है ऐश्वर्य है तो ईश्वर का ही ऐश्वर्य है भगवान ने इस सारे जगत को विभूति योग में अपनी ही विभूति बताया ना बहुत क्या बताया जाए कहते हैं ऐसा कोई जगत में पदार्थ है ही नहीं जिसमें मैं अनुसूत नहीं हूँ का अर्थ है के सारा जगत हा, हा, तो सारा जगत परमात्मा की विभूति है विभूति यानी महिमा तो लिखा ना कि अस्य महिमानम तो ये सारा जगत जो है परमात्मा की जिस परमात्मा की महिमा है वह परमात्मा ही हूं मुझ परमात्मा की ही यह सारा जगत महिमा है विभूति हैं इति एने ऐसा पश्यति यानि अनुभवति। ये सारा जगत जिसकी महिमा है विवर्त रूप है वह परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव परमात्मा का जो करता है जिस समय करता है तो तदा अनुभव समकाल में ही जैसे ये अनुभव हुआ तो उसी समय वीत शोको भवती भवती पद का ध्यान करना यानी विगत शोक हो जाता है वीत शोक होना है विगत शोक हो जाना शोक से रहित हो जाना तरती शोकम आत्मवीत तो शोक रहित हो जाता है ब्रह्मज्ञानी जगत के अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव करने वाले का फिर अनादि अनिर्वचनीय जो अज्ञान है वह उस ज्ञान से निवृत्त होता है तो अज्ञान निमित्तक जो शरीर में निमग्नता कहो या सशरीरत्व कहो या अहम अध्यास मम अध्यास कहो निवृत्त हो जाता है तो अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति होने से फिर अध्यास निमित्तक जो अनिशा है दीन भाव है वह निवृत्त होता है और इसलिए शोक भी नहीं होता परमेश्वर को कभी शोक नहीं होता क्योंकि वे कभी अपने आप को अनिश अनुभव नहीं करते अनिशा नहीं होती परमेश्वर में अपने पारमार्थिक स्वरूप की विस्मृति आवरण यह है अनिशा और वह अनिशा एक बार अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ और इस साक्षात्कार से अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो फिर ज्ञानी में भी अपने पारमार्थिक स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी अनशा नहीं रहेगी अनिशा न रहने से शोक नहीं होगा वह वीत शोक हो जाएगा हाँ वह निरति से आनंद आत्मा के रूप में हमेशा स्फुरीत होता रहेगा तो ये कहा कि जुष्टम यदा अस्य महिमानम इति वीत शोकः वीत शोक हो जाता है भाष्य को इस मंत्र के हम लोग कल देखते हैं